साहब ठीक ही हूँ आपका शहर बड़ा खतरनाक है भाई जब देखो बमी फूटते रहते हैं विक्रांत ने हल्के मजाक के अंदाज में जवाब दिया अब क्या बताएं सर अच्छा सर हुआ क्या था यहाँ अरे साहब साहब बताइए इन लोगों को मेरी कोई गलती नहीं है मैंने कुछ नहीं किया है देखिए जबरदस्ती इन्होने मुझे हथकड़ी पहना दी है विक्रांत लोकेश के सवाल का जवाब देने ही वाला था कि उससे पहले ही यहाँ पर असलम भागतावा पहुंच गया उसके हाथ में पुलिस ने हथकड़ी पहना दी थी पुलिस को शक था कि असलम ने ही यहां पर बम धमाका करते हुए भागने की कोशिश की है तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया था लेकिन विक्रांत ने आप जाकर कंफर्म किया कि असलम की कोई गलती नहीं है उसे छोड़ने का ऑर्डर दे दिया तब जाकर लोकेश ने उसे छोड़ने का इशारा किया और फिर एक पुलिस वाले ने असलम की हथकड़ी को खोल दिया मैं कह रहा था ना कि मेरी कोई गलती नहीं है वो तो आप लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरी वजह से ही आपके साहब की जान बची है अगर मैं न चिल्लाया होता तो ये पहले ही वैन के पास चले गए होते और फिर सब खेल खत्म हो जाता है इनका असलम ने हथकड़ी खोल रहे पुलिस वाले से कहा अबे तू अब दफा हो जाए करूंगा घूरते हुए लोकेश ने आंखें बड़ी करते हुए कहा सर बताएंगे क्या हुआ यहाँ विक्रांत लोकेश को लेकर थोड़ा साइड में गया और फिर सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगा सारी बात सुनने के बाद लोकेश भी शॉक्ड रह गया उसे भी विक्रांत की ही तरह यही शक हो रहा था कि कहीं ना कहीं यह हरी जैकेट वाला आदमी मेडिकोर फार्मा के मर्डर केस से रिलेटेड है मुझे भी यही लगता है लोकेश ने चारों तरफ एक हल्की नजर मारते हुए धीमी आवाज में कहा सर वो कार में हुए ब्लास्ट का रिपोर्ट आ चुका है उसमें हमें पता लगा है कि वो जो ब्लास्ट कार में हुआ था वो रिमोट से किया गया था और हमें यह भी पता चला है कि बॉम्ब ब्लास्ट होने वाली जगह से थोड़ी ही दूरी से रिमोट का बटन दबाया गया है जबकि हमें क्राइम सीन से कोई भी ऐसा रिमोट नहीं मिला इसका मतलब कि रिमोट दबाने वाला शख्स उस ब्लास्ट होने के कुछ देर बाद भी वही मौजूद था विक्रांत ने अवाक रहते हुए कहा मतलब कि प्रोफेसर खुराना ने सुसाइड नहीं किया है और जब हम लोग वहां पहुंचे थे तब भी वो साला वहां मौजूद था लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई मुझे अभी तक दो चीजें समझ नहीं आ रही है विक्रांत ने कहा पहली बात ये मर्डर प्रोफेसर खुराना के कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रहा है क्यों वो प्रोफेसर खुराना के साथ हुए गलत व्यवहार का बदला खुद लेते हुए इतने सही बात अगर हम रूही को पकड़ लें तो हो सकता है काफी कुछ क्लियर हो जाए और ये भी हो सकता है कि तब हम कातिल को भी पकड़ लें लोकेश ने दूर खड़ी कार्गो वैन को एक झलक देखते हुए कहा और फिर हल्की सांस छोड़ते हुए कहा सर जैसा आप अनुमान लगा रहे हैं अगर वो सब सही है तो फिर पक्का इस केस के पीछे किसी बहुत पावरफुल आदमी का हाथ है मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि हायर अप्स अपनी इमेज बनाने के लिए इस केस को क्लोज करने का निर्णय क्यों ले चुके हैं कह रहे हैं कि अब प्रोफेसर खुराना की मौत हो चुकी है तो मतलब खतरा खत्म मेडिकल फार्मा के रेपुटेशन की बात है सो केस को क्लोज करो जल्दी से जल्दी इंस्पेक्टर साहब आप देख नहीं रहे विक्रांत ने लोकेश को समझाते हुए कहा ये कातिल मेडिकोर फार्मा को टारगेट करके मर्डर कर रहा है इसकी दुश्मनी सिर्फ मेडिकोर फार्मा से है और प्रोफेसर खुराना को भी इसने बलि का बकरा बना दिया है ओ इसका मतलब लोकेश शॉकड रह गया इसका मतलब अभी भी मर्डरर पकड़ा नहीं गया है और वो अभी भी एक्शन में है मतलब मतलब अभी भी ये केस कंटिन्यू है और आगे और भी जान जा सकती हैं मैं ये तो नहीं कह सकता लेकिन अब इस केस में डायनामेट जैसे एक्सप्लोसिव भी इस्तेमाल हो रहे हैं तो पक्का है कि आगे की इन्वेस्टिगेशन बहुत टफ होने वाली है मुझे खुद बहुत गड़बड़ लग रहा है विक्रांत ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा अगर हमने जल्द से जल्द मर्डरर को नहीं पकड़ा तो फिर यह केस बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच जाएगा लोकेश के चेहरे का रंग उड़ चुका था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो सर अब क्या करें क्या करना चाहिए अब कैसे अभी लोकेश बोल ही रहा था कि अचानक से वहां विक्रांत का फोन बच पड़ा उसके पास कोई मैसेज आया हुआ था विक्रांत ने मैसेज चेक किया तो पता लगा कि ये हर्षित का मैसेज था उसने बताया कि रूही के कमरे में उससे सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला सीसीटीवी कैमरा वहां आए गायब हो चुका था ये खबर सुनकर विक्रांत बिल्कुल हैरान रह गया उसे समझ नहीं आया कि आखिर अचानक से सीसीटीवी कैमरा गायब कैसे हो गया इसका मतलब वहाँ कोई और भी था जिसने वैन में ब्लास्ट होते ही वहां से कैमरा गायब कर दिया लेकिन ये लोग कौन कितने लोग इसके गैंग में हैं विक्रांत हैरान परेशान होकर सोच ही रहा था कि अचानक से उसे कुछ याद आया एक मिनट एक मिनट जब मैं रूही के घर में गया था तो वहां पर मैंने एक चीज मिस कर दी एक क्लू मिला था बहुत इंपॉर्टेंट क्लू जिस पर मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया ओह, इस मर्डर केस पर काम करते हुए विक्रांत इतना ज्यादा व्यस्त हो गया था कि उसे अपने अदृश्य शक्ति के फंक्शन को भी चेक करने का टाइम नहीं मिला उसका सिस्टम अब तक दूसरी बार अपग्रेड हो चुका था और उम्मीद थी कि इस बार उसे और भी एडवांस सिस्टम मिलने वाले थे इस बार के इम्प्रूवमेंट पे मेमोरी फ्लैशबैक का भी इम्प्रोवाइजेशन हुआ है विक्रांत ने इस डिवाइस का इस्तेमाल पहले उस सीन को रिप्ले करने के लिए किया था जब वो रूही के घर गया हुआ था इसके बाद उसने इसी टूल की मदद से यह भी कन्फर्म किया कि रूही के कमरे के फ्रिज जो रखा गया सीसीटीवी कैमरा उसके द्वारा सेट नहीं किया गया था सिस्टम के अपग्रेड होने के पहले मेमोरी फ्लैश डिवाइस में स्टोर हुआ फुटेज कुछ देर बाद खुद ही गायब हो जाता था फिर विक्रांत को कुछ याद नहीं रहता था लेकिन अब सिस्टम के अपग्रेड होने के बाद ऐसा नहीं था अब जो भी ओल्ड मेमोरी विक्रांत याद करता था वो सारा अब को बस इसके ऊपर ऐप करके स्टोरेज के फोल्डर को खोलना था जो कि विक्रांत अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार कभी भी कर सकता था इस नए सिस्टम अपग्रेड का फायदा उठाते हुए विक्रांत ने तुरंत ही अपने सिस्टम में प्रवेश करके इसमें स्टोर हुए ओल्ड वीडियो क्लिप को रिप्ले कर दिया वो बड़े ध्यान से इस फुटेज को देखने लगा पहली बार जब विक्रांत रूही के घर आया हुआ था तब उसने देखा था कि रूही को रोनी और उसके साथी आकर पीट रहे थे लेकिन इसके साथ ही विक्रांत को एक और चीज याद आई उस रात जब वो रूही का पीछा कर रहा था तब रूही कार से भाग रही थी उस कार का रंग नीला था और अब विक्रांत ने दोबारा से मेमोरी डिवाइस की मदद से चेक किया तो पता लगा कि वो नीले रंग की वैगन कार थी जिससे वो भाग रही थी उस रात जब रूही मेंटल हॉस्पिटल से निकलकर भाग रही थी और विक्रांत उसके पीछे पीछे भाग रहा था तब वो एक नीली रंग की वैगन आर कार से भाग रही थी और घर पहुंचने के बाद रूही ने उस कार को अपने घर के बाहरी ही पार्क किया था उसके बाद वो कार से उतरकर सीधे अंदर घर में गई और फिर उसके बाद वहां पर रोनी अपने आदमियों के साथ पहुंचा था और फिर अंत में विक्रांत रूही को लेकर सीधे होटल चला गया था उस दौरान भी विक्रांत रूही को अपने साथ अपनी गाड़ी में लेकर होटल गया था उस दौरान रोही की कार उसके घर के बाहर ही खड़ी थी तो फिर इसका मतलब उसकी कार अभी भी उसके घर के सामने ही खड़ी होगी क्योंकि उस वक्त पुलिस और गैंगस्टर दोनों ही उसके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे में वो वापस आकर कार ले जाने का किसी भी कीमत पर नहीं ले सकती है रोही की कार निश्चित रूप से अभी भी उसके घर के बाहर खड़ी होगी